श्रीगणेशा नम श्रीजानक वल्लभ विजयती श्रीराम चरितमानस चतुर्थ सोपान किस्कि कुंदेन्दीवरसुंदवी बलौ विज्ञान धा भौ सौभारधन श्रुति गोवी प्रवृंद प्रिय मयासू रघुवरौ सवर्मौता शीतान्वेशणत पथिगत भक्ति प्रदौतो हिन्न ब्रह्मा बोधि सबुद्भव कलिमल प्रध्वंसनम चा व्यय श्रीम शंभु मुखेन्दुसुंदरवरी सर्वदा संसारा भेषज सुखक श्रीजानी जीवन धनियान पिबंध सतत श्रीरामना मुक्तिजन्मेजान ज्ञान खान्यगहा जह बस शंभु भवान शो काशी से यक जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेह पान किय तेहन भज सीमति मंद को कृपालु शंकर सर कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुखरूपी चंद्रमा में सदा शोभामान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सब को सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं जहां श्री शिव जी पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया रे मंद मन तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भसता उनके समान कृपालु और कौन है आगे चल उ बहुरी रघुराया ऋषमूक पर्वत निराया कह सचिव सहित सुग्रीवाम आवत लेखियतुलबल शिवाम अति सभी तह सुनु हनुमान पुरुष जुगल बल रूप निधाना रूप ते कहे असयन बुझाई फिर आगे चले ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे अतुलनी बल की सीमा श्री सी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले हे हनुमान सुनो ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना पटे बाली हो ही मन मैला भागो तुरत यह सैला प्ररूप धर कपितऊ माथ नई पूछत भयऊ को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन हेतु बिच रहु बन स्वामी यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धार धर कर वहाँ गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं हे स्वामी कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह बन आतप बाता के तुम तीन देव महको नर नारायण के तुम दो जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार के तुम अखिल भुवन पते अनुजय मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के धूप और वायु को सह रहे हैं क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान है जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है